ब्रह्म बिंदु उपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है इसका दूसरा नाम अमृत बिंदु उपनिषद भी है इसमें कुल बाईस मंत्र हैं जिसमें ब्रह्म के अनुसंधान साक्षात्कार का क्रमिक स्वरूप वर्णन हुआ है मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण भूत है इस साक्ष तथ्य के उद्घाटन के साथ उपनिषद का शुभारम्भ हुआ है मन को निर्विषय बनाकर मुक्ति की प्राप्ति निर्विषय बनाने की विधि स्वर प्रणव तथा अस्वर द्वारा व्यक्त एवं अव्यक्त ब्रह्म का अनुसंधान तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक ही आत्मतत्व की स्थिति आत्मा का शाश्वत स्वरूप माया से जीवात्मा का आवृत्त होना अज्ञानांधकार के विनष्ट होने पर जीवात्मा परमात्मा के एकत्व का बोध दूध में विद्यमान घृत की तरह चिंतन मनन रूप मंथन द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति और अंततः स्वयं के रूप में उस परमात्म तत्व की अनुभूति यही सब वर्ण विषय है इस ब्रह्मबिंद उपनिषद के ये सभी विषय बड़े सरल ढंग से इस उपनिषद में प्रतिपादित हुए हैं शांति पाठ ओम सहना सहनौ सह वीं करवावह तेजस्वीतमस्त मा विदिषाह शांति शाति शाति शाति हरि ओ मनोहि द्विधं प्रोक्त शुद्धम चाशुद्धम बेहच अशुद्ध काम संकल्प शुद्ध काम विवर्जित मन के दो प्रकार कहे गए हैं शुद्ध मन और अशुद्ध मन जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं वह अशुद्ध मन है और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है वही शुद्ध मन है मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोक्ष बंधा विषया सत्यम मुक्त मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण कहा गया है यसयस्या मनसो मुक्ति ऋषते अतो निर्विश्य निः कार्य मुख्युनाषयासंगम सन्निुद्धम मनोहृदे यदा जात्युन्मणि भावम तथा तत्परम परम विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे इसके अनंतर जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थित होकर उन्मली भाव को प्राप्त हो जाता है तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है निरोधव्यम जवधि गयम एतान च च अतो ग्रंथ विस्तर मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार ही है निंत्यम न चाचिंत्यम अचिंत्यम चिंत्यमेव पक्षपातव निर्मुक्त ब्रह्म सम्पद्यते ददा जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर न रह जाए तथा तो दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी न रह जाए तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है स्वरेद्योग भाव न भावो न भाव इष्यते साधक को स्वर अर्थात प्रणव के द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए तथा इसके पश्चात अश्वर द्वारा अर्थात प्रणव से अतीत अव्यक्त ब्रह्म का चिंतन करें प्रणवातीत उत्श्रेष्ठ पर ब्रह्म की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है अभाव रूप में नहीं तदेव निष्कल ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजन तद्रह्माह मित्ञात् ब्रह्म संप्यते ध्रुवम वह ब्रह्म कलाओं से रहित एक रस प्राणादि कलाओं से ऊपर निर्विकल्प एवं निरंजन अर्थात माया और मल से रहित है माया और मल से रहित है वह ब्रह्म ब्रह्ममय ही हूँ इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चिंत ही ब्रह्म ब्रह्ममय हो जाता है निर्विकल्पम अन हेतुदृष्टान्त वर्जित अप्रमेय अनादि चा मुच्यते बुध निर्विकल्प अंतरहित अनंत हेतु और दृष्टांत में से शून्य प्रपंच से रहित अनादि परम कल्याणमय परब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष स्वयं में मुक्त हो जाता है न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न चाधक न मुमुक्षा न मुक्ति इत्येषा पर न निरोध प्रलय है न उत्पत्ति है न बंधन है और नहीं मोक्ष साधकता है न मुक्ति की इच्छा है और नहीं मुक्ति है इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ परमार्थबोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थान तय पुनर्जन्मन विद्यते शरीर की इन तीनों जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं में एक ही आत्मतत्व का संबंध मानना चाहिए जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता है एक एविभूता भूते व्यवस्थित एक धा बहुधा चुश्य तड़चंद्रवत समस्त भूत प्राणियों का एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतकरण में विद्यमान है अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है घट संतम आकाशम लीयमाने घटे यथा घटो लीये तनाकाशम तीव नभोपम घट अर्थात घड़े में आकाश तत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है किंतु जिस प्रकार घड़े के छत विक्षत होने पर मात्र घड़े का ही विनाश होता है उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नहीं उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश की ही सदिश है शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता वह शाश्वत है घटवद विधाकारम विद्यमान पुनः पुनः तद्भ्रम न चाती सजाती चित्यस समस्त जीव प्राणियों का भिन्न भिन्न शरीर घट के ही समान है जो बार बार टूटता फूटता या विनाश को प्राप्त होता रहता है यह विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अंतकरण में विद्यमान चिन्मय परब्रह्म को नहीं जानता किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता रहता है शब्द मायावृतो यवत्वत्तति पुष्करे भिन्ने तमस्य एक अनुपश्य जब तक नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाला माया के द्वारा यह जीवात्मा आवृत रहता है तब तक बंधे हुए कोई भाँति हृदय कमल में स्थित रहता है जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है तब ज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तथा छेड़े यदक्षरम तद विद्वान अक्षर ध्यान यदि छातिमात्म शब्द ब्रह्म प्रणो और परब्रह्म दोनों ही अक्षर हैं इन दोनों में से जिस किसी एक के क्षीण होने पर दूसरा जो अक्षय अक्षय की स्थिति में बना रहता है वह वा परब्रह्म ही वास्तविक अक्षर अविनाशी है विद्वान पुरुष यदि शांति चाहते हो तो उसे उस अक्षर रूप परब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए देवेदे वेद्य तो शब्द ब्रह्म परम चेत शब्द ब्रह्म निष्णात परम ब्रह्मधिग्चते दो विद्याएं जानने योग्य हैं प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म और दूसरी विद्या को परब्रह्म के नाम से जाना जाता है शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर विद्वान मनुष्य परब्रह्म को जानने के सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है